ध्यान उपासना का क्रम प्रारंभ करते हैं अपने आसन को अनुकूल बना लें शरीर की ऐसी स्थिति कि लंबे काल तक शरीर पर ध्यान न देना पड़े निर्बाध रूप से मानसिक कार्य आंतरिक कार्य किया जा सके अब प्रसन्नता के साथ संकल्प करेंगे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयत्न करने का अवसर मुझे पुनः प्राप्त हो रहा है यह प्रातः काल की उपासना ध्यान एक नया अवसर है मैं इस अवसर का सदुपयोग करूंगा मन को नथनों पर केंद्रित करें आते जाते श्वास को देखें सहज स्वाभाविक श्वास श्वास को लंबा करें धीमा लंबा लयबद्ध श्वास के साथ पूरा श्वास बाहर निकालें और पूरा श्वास भरें धीमा लंबा गहरा श्वास अब तीन बाह्य प्राणायाम पूर्व बताई विधि के अनुसार स्वयं कर लें प्राणायाम पूर्ण हो गए हो, तो मन की स्थिति का निरीक्षण कर लेके प्रत्याहार का संपादन इंद्रियों को बाह्य विषयों से पृथक रखते हुए मन को अंतर्मुखी बनाए रखना है पूरे उपासना काल में नेत्र बंद ही रहेंगे मन को धारणा स्थल पर लगाएं, वहाँ की संवेदनाओं को पकड़ते हुए मन को धारणा स्थल पर स्थिर कर दें होम के माध्यम से ईश्वर का ध्यान किसी एक अर्थ को रुचि के अनुसार चुन लें अर्थ की भावना रखें सिख जब अर्थ की भावना मन को धारण स्थल पर रखते हुए मानसिक ओम का जप अर्थ की भावना प्रमुख रहे अब धीरे से रुकेंगे गायत्री मंत्र सतपुत्ति की प्रार्थना अपने पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक utaya oh, man sikja We're now. स्थिति में देखें जब प्रत्येक कर्म ईश्वरीय प्रेरणा के अनुरूप होने लगेंगे आप रुकेंगे आके वैदिक संध्या पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक प्रार्थना ईश्वर की स्तुति करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम श्रद्धा बढ़ाना, कढ़ाना विभिन्न कृपावृष्टियों को देखें हे प्रभु आपके इस सहयोग से मैं आध्यात्म मार्ग पर बढ़ रहा हूं अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें सफलता की कामना छह चक्ष Om bahu bhayam yasho प्रार्थना। ओ भू पुना तो ख्रपोला तु सर्वत्र मन की दृढ़ता के लिए तीन बाह्य प्राणायाम करें मन में प्राणायाम मंत्र अथवा ओम का जब करते रहेंगे मानसिक स्थिति शांत रहे शारीरिक गतिविधि होते हुए भी अंदर से स्थिर बने रहे रहेंगे श्वास को अंदर भर के रोकना है के अघर्षण मंत्रकालीन उपासना के बाद से अभी प्रातःकालीन उपासना के पूर्व तक यदि कोई दुष्कर्म हुआ है पाप हुआ है उसे स्मरण में रखते हुए क्षीण करेंगे यदि कोई दुर्भावना उठी तो उसे स्मरण करते हुए क्षीण करेंगे यदि अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ तो पिछले किसी आपको दुर्भावना को स्मरण में ले आए और उसे क्षीण करें सर्वशक्तिमान परमात्मा विश्वस्य विश्व तो विषि सूर्या चंद्रमस यथ पूर्वक पृथिवी च क्षम स्वाह अत्यंत शक्तिमान परमात्मा दुष्कर्म से दुर्भावना से जो लाभ सोचकर मैंने इन्हें किया था उनसे वो लाभ मेरा लाभ मेरा हित कभी नहीं हो सकता उनसे मेरी हानि ही होगी उस दोष से अपने को पृथक देखें ईश्वर से पुनः कृपा की प्रार्थना ताकि मैं और अच्छी तरह योगाभ्यास ध्यान साधना कर सकूं। मा जिन्हें मंत्र और अर्थ स्मरण है वे तदनुरूप भावना करते चलेंगे बाकी केवल सुनेंगे और मन में ये भावना करेंगे विभिन्न दिशाओं में विद्यमान है उसकी विभिन्न शक्तियां विभिन्न सामर्थ्य सब और विद्यमान है वही सबका अधिपति है स्वामी है वही हम सबका रक्षक है ऐसे स्वामी को ऐसे रक्षक को श्रद्धा से नमन करता हूं पिछली उपासना से लेके अब तक जो कुछ द्वेश किसी के प्रति हुआ हो उसे स्मरण करते हुए उसे ईश्वरीय व्यवस्था पर छोड़ दें अपने को उस द्वेश से पृथक कर लें यदि अभी का कोई द्वेश स्मरण न आए तो पिछले किसी द्वेश को स्मरण में लाकर उसे ईश्वरीय व्यवस्था पर छोड़ दें प्रचीरपतिरसि तो रक्षिता द भ्य नम रेतृभ्यो नम ईश दक्षिणादिगेन्द्रिपतिरश्चिराज रक्षिता पितर ईश्यों नम दिपतिभ्यो नम नमः रक्षितृभ्यों नम ईशुभ्यो नमभ्योस्त ये स्म स्थोचम ची ऋण धिपति प्रीता को रक्षिता न मीश तेभ्यों नम शुभ्यो नम्यस्त येष वीस्मस्त गोचंभेदत्तीचि दिखो पति सजो रक्षिता शह तेभ्यों नमो धिपतिभ्यों नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमे ग्रीवो रक्षिता वो रक्षिताम दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईश ओजम भेदत्म ऊर्थिकृहस्पतिरधिपतिशिता वर्ष रक्षिता वह भ्यों नमो धिपतिभ्यों नम रक्ष नम ईशुभ्यो नम ऐस्त योस्मा वाय भेदत्मा विभिन्न गुणों से भरपूर परमात्मा चारों ओर ऊपर नीचे सतैव विद्यमान है वही स्वामी है वही रक्षा कर रहा है ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें अपने को देश से पृथक निर्विकार स्थिति में पवित्र स्थिति में देखें और अप पवित्र परमात्मा की निकटता स्थापित करें देवत्व को पाकर अपने में और थोड़ा देवत्व बढ़ाकर मैं परम देव के निकट आ रहा हूं श्वाय सूर्य चिंत्र देवा मुदादनीक चक्षुर्मुण से तुष स्वाह तक्षुर्वास्ताशुक्रमचर पशेम शरद शत जीव म शरद शत भूय शरद शता ईश्वर की निकटता हे प्रभु आप देवताओं के निकट आते हैं आप देवताओं का हित करते हैं आप देवताओं के हृदय में प्रकट होते हैं हे प्रभु मैंने अध्यात्म मार्ग पर चलकर पुरुषार्थ प्रारंभ किया है इस मार्ग पर चलते हुए मैं अपने में धीरे धीरे देवत्व को ला रहा हूं देवत्व को पूर्ण पाकर मैं आपकी अत्यंत निकटता आपकी आत्मीयता को पाना चाहता हूं अपने को शुद्ध देव की स्थिति में देखें और ईश्वर से अत्यंत निकटता का भाव बनाए देवत्व के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर से गायत्री मंत्र के माध्यम से शुद्ध शिवबुद्धि की प्रार्थना सागर परमात्मा से समस्त उन्नतियों के लिए प्रार्थना ये उन्नतियां धर्म अर्थ काम और मोक्ष शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर मैं पा सकूं, ये सब मैं शीघ्र ही पा सकूं हे ईश्वर दयानिधे, नि थे जपो पासनादिक्थ काम मोक्षाण सत्य सिद्धिर्भवि न कल्याणकारी परमात्मा को नमन ओम नमः ओ नमश म शकर नमः शिवायच शिवत के प्रति निकटता श्रद्धा का भाव कृतज्ञता का भाव आदर का भाव स्थिति को बनाए बनाए रखें मौन रहते हुए कविता की कुछ पंक्तियों को सुनेंगे अर्थ को भावना को मन में रखेंगे हे ईश अब तो तुम ही हो मेरे तो लक्ष्य तुम ही हो तुम्हारी राह पर तो मैं चला चलूं बढ़ा चलूं हे ईश अब तो तुम ही हो मेरे तो लक्ष्य तुम ही हो तुम्हारी राह पर तुम्हें तो चला चलूं बढ़ा चलूं जीवन ये ऐसा चल रहा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 इधर उधर मैं फंस रहा मगर में बचते बचते भी बढ़ा चलूँ तेरी तरफ हे ईश अब तो तुम ही हो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 मगर मैं बचते बचते भी पढ़ा चलूं तेरी तरफ संपूर्ण दिन के लिए संकल्प करें आज का ये दिन अध्यात्म मार्ग में प्रगति करते हुए बीते आप रुकेंगे आज की उपासना का अवलोकन करने ईश्वर को धन्यवाद स्वयं को प्रोत्साहन अगली उपासना और अच्छी करने का संकल्प की उपासना के सर्वश्रेष्ठ क्षणों को स्मरण करें जिन अच्छी स्थितियों को पुरुषार्थ पूर्वक संपादित किया वो आध्यात्मिक व्यक्ति की आंतरिक संपत्ति है पुरुषार्थ से संपादित संपत्ति को देर तक अपने पास रखना है दिन में जब भी विचलन आए तब इस संपत्ति को स्मरण करके अपने को आध्यात्मिक मार्ग पर पुनः स्थिर कर देना है मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे हाथ की अंगुलियों में गति प्रदान करें हथेलियों में गति कर लें हाथ को धीरे धीरे दूसरे स्थान पर ले जाएं हाथों को पीछे टिकाकर पैर की दोनों उंगुलियों में टखनों में गति प्रदान करें घुटनों को धीरे धीरे खोल लें दूसरे को पैर स्पर्श न होने पाए पैरों में गति प्रदान करें रक्त संचार को व्यवस्थित होने दें आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए नेत्रों को धीरे धीरे खोलें दृष्टि नीचे संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं नेत्रों को पुनः बंद कर लें अभिवादन मुद्रा प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जी स्थिति बनाए रखते हुए नेत्रों को धीरे धीरे खोल ले दृष्टि नीचे अंतर्मुखी रहते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेंगे ओम